श्री रामकृष्ण बचनामृत परिच्छेद एक सौ एक अक्टूबर अठारह भाव महाभाव का गूढ़ तत्व श्रुत महिमाचरण आदि कोण के कई भक्त आए हैं इनमें से एक ने कुछ देर तक श्री रामकृष्ण के साथ विचार किया कोण के भक्त महाराज मैंने सुना है आपको भावावेश होता है समाधि होती है क्यों होती है किस तरह होती है हमें समझाइए श्री रामकृष्ण श्रीमती राधिका को महाभाव होता था जब कोई सखी छूने के लिए बढ़ती तब दूसरी कहती इस कृष्ण इस कृष्ण के विलास अंग को न छू इनके शरीर में इस समय कृष्ण विलास कर रहे हैं ईश्वर का अनुभव हुए बिना भाव या महाभाव नहीं होता गहरे जल से मछली के निकलने पर पानी हिलता है अगर मछली बड़ी हुई तो पानी में उथल पुथल मच जाती है इसीलिए कहा है भाव में हंसता है नाचता है रोता है गाता है बड़ी देर तक भाव में नहीं रहा जाता आईने के पास बैठकर केवल मुंह देखते रहने से लोग पागल कहेंगे कौन नगर के भक्त मैंने सुना है महाराज आप ईश्वर दर्शन करते रहते हैं तो हमें भी करा दीजिए श्री राम कृष्ण सब कुछ ईश्वर के अधीन है भला आदमी क्या कर सकता है उनका नाम लेते हुए कभी अस्त्रधारा बहती है कभी नहीं उनका ध्यान करते हुए कभी कभी खूब उद्दीपन होता है किसी दिन कुछ भी नहीं होता कर्म चाहिए तब दर्शन होते हैं एक दिन भाभा में मैंने हलदार तालाब देखा देखा एक निम्न जाति का आदमी काई हटाकर पानी भर रहा है उसने दिखाया काई हटाए बिना पानी नहीं भरा जा सकता कर्म बिना किए भक्ति नहीं होती ईश्वर दर्शन नहीं होता ध्यान जप यही सब कर्म है उनके नाम और गुणों का कीर्तन करना भी कर्म है और दान यज्ञ ये भी सब कर्म ही है मक्खन अगर चाहते हो तो दूध को लेकर दही जमाना चाहिए फिर निर्जन में रखना चाहिए फिर दही जमाने पर मेहनत करके उसे मछना चाहिए तब कहीं मक्खन निकलता है महिमाचरण जी हाँ कर्म तो चाहिए ही बड़ा परिश्रम करना पड़ता है तब कहीं वस्तुलाभ होता है पढ़ना भी कितना पड़ता है अनंत शास्त्र है श्री रामकृष्ण महिमा से शास्त्र कितना पढ़ोगे सिर्फ विचार करने से क्या होगा पहले उनके लाभ करने की चेष्टा करो गुरु की बात पर विश्वास करके कुछ कर्म करो गुरु न रहे तो ईश्वर से व्याकुल होकर प्रार्थना करो वे कैसे हैं वे खुद समझा देंगे किताब पढ़कर क्या समझोगे जब तक बाजार नहीं जाया जाता तब तक दूर से बस हो हल्ला सुन पड़ता है बाजार पहुँचने पर एक और तरह की बात होती है तब सब साफ दिख पड़ता है और साफ सुन पड़ता है आलू लो और पैसे दो साफ सुनाई देगा दूर से समुद्र के हरहराने का ही शब्द सुन पड़ता है पास जाने पर कितने ही जहाज़ों को जाते हुए कितनी ही पक्षियों को उड़ते हुए और उठ उठती हुई कितनी ही तरंगे देखोगे पुस्तक पढ़कर ठीक अनुभव नहीं होता बड़ा अंतर है उनके दर्शनों के बाद पुस्तक शास्त्र और साइंस विज्ञान सब तिनके जैसे जान पड़ते हैं बड़े बाबू के साथ परिचय की आवश्यकता है उनकी कितनी कोठियां हैं कितने बगीचे हैं कंपनी का कागजात कितने का है यह सब पहले से जानने के लिए इतने उतावले क्यों हो रहे हो नौकरों के पास जाते हो तो वे खड़े भी नहीं रहने देते कंपनी के कागज कागज की खबर भला क्या देंगे परंतु किसी तरह बड़े बाबू से एक बार मिल भर लो चाहे धक्के खाकर मिलो और चाहे चार दीवारी लांघकर तब उनके कितने मकान हैं कितने बगीचे हैं कितने का कंपनी कागज है वे खुद बतला देंगे बाबू से भेंट हो जाने पर नौकर और दरवान सब सलाम करेंगे सब हंसते हैं भक्त अब बड़े बाबू से भेंट भी कैसे हो हास्य श्री राम कृष्ण इसीलिए कर्म चाहिए ईश्वर हैं यह कह कहकर बैठे रहने से कुछ न होगा किसी तरह उनके पास तक जाना होगा निर्जन में उन्हें पुकारो प्रार्थना करो दर्शन दो कह कह कर व्याकुल होकर रो पामने और कांचन के लिए पागल होकर घूम सकते हो तो उनके लिए भी कुछ पागल हो जाओ लोग कहें कि ईश्वर के लिए अमुक व्यक्ति पागल हो गया है कुछ दिन सब कुछ छोड़कर उन्हें अकेले में पुकारो केवल वे हैं यह कहकर बैठे रहने से क्या होगा हालदार तालाब में बहुत बड़ी बड़ी मछलियां हैं परंतु तालाब के किनारे केवल बैठे रहने से क्या कहीं मछली पकड़ी जा सकती है पानी में मसाला डालो क्रमशः गहरे पानी से मछलियाँ निकलकर मसाले के पास आएंगी तब पानी भी हिलता डुलता रहेगा तब तुम्हें आनंद होगा कभी किसी मछली का कुछ अंश दिखलाई पड़ा मछली उछली और पानी में एक शब्द हुआ जब देखा तब तुम्हें और भी आनंद मिला दूध जमा कर दही मत होगे, तभी तो मक्खन निकलेगा महिमा से यह अच्छी बला सिर चढ़ी ईश्वर से मिला दो और आप चुपचाप बैठे रहेंगे मक्खन निकालकर कर के पास रखा जाए सब हंसते हैं अच्छी बला आई मछली पकड़कर हाथ में रख दी जाए एक आदमी राजा से मिलना चाहता है सात जोड़ियों के बाद राजा का मकान है पहली जोड़ी को पार करते ही वह पूछता है राजा कहाँ है जिस तरह का प्रबंध है उसी के अनुसार सातों ज्योढ़ियों को पार करना होगा या नहीं महिमाचरण किस कर्म से हम उन्हें प्राप्त कर सकते हैं श्री रामकृष्ण उन्हें अमुक कर्म से आदमी पाता है और अमुक से नहीं यह बात नहीं उनका मिलना उनकी कृपा पर अवलंबित है हाँ व्याकुल होकर कुछ कर्म करते रहना चाहिए विकलता के रहने पर उनकी कृपा होती है कोई सुयोग मिलना चाहिए चाहे साधु संघ हो या विवेक हो या सदगुरु की प्राप्ति कभी इस तरह का सहयोग मिल जाता है कि बड़े भाई ने संसार का कुल भार ले लिया या स्त्री विद्या शक्ति धर्मात्मा निकली या विवाही न हुआ इस तरह संसार में न फंसना पड़ा इस प्रकार के शुभ सहयोग के मिलने पर काम बन जाता है किसी के घर में सख्त बीमारी थी अब तब हो रहा था किसी ने कहा स्वाति नक्षत्र में बरसात का पानी अगर मुर्दे की खोपड़ी में गिर रुक जाए और एक सांप मेढ़क का पीछा करे सांप के लपक कर पकड़ते समय मेढ़क खोपड़ी के उस पार उछल कर चला जाए और सांप का विष उसी खोपड़ी में गिर जाए उसी विष की दवा यदि बनाई जाए और वह दवा अगर मरीज को दी जाए तो वह बच सकता है तब जिसके यहाँ बीमारी थी वह आदमी दिन मुहूर्त नक्षत्र आदि देख घर से निकला और व्याकुल होकर यही सब खोजने लगा मन ही मन वह ईश्वर को पुकार कर कहता गया हे ईश्वर तुम अगर सब इकट्ठा कर दो तो हो सकता है इस तरह जाते जाते सचमुच ही उसने देखा कि एक मुर्दे की खोपड़ी पड़ी हुई है देखते ही देखते थोड़ा पानी भी बरस गया तब उसने कहा हे गुरु मुर्दे की खोपड़ी मिली और थोड़ा पानी भी बरस गया और उसकी खोपड़ी में जमा भी हो गया अब कृपा करके और जो दो एक योग हैं उन्हें भी पूरा कर दो भगवान बहुत होकर व्याकुल होकर वह सोच ही रहा था कि इतने में उसने देखा कि एक विषधर सांप आ रहा है तब उसे बड़ा आनंद हुआ वह इतना व्याकुल हुआ कि छाती धड़कने लगी और कहने लगा हे गुरु सांप भी आ गया है कई योग तो पूरे हो गए कृपा करके और जो बाकी है उन्हें भी पूर्ण कर दो कहते ही कहते मेढ़क भी आ गया सांप मेढ़क को खरीद खदेरने की भी लगा मुर्दे के सिर के पास सांप ने जो ही उस पर चोट करना चाहा कि मेढ़क उछलकर इधर से उधर हो गया और विष उसी खोपड़ी में गिर गया तब वह आदमी तालियां बजाने और नाचने लगा इसीलिए कहता हूँ व्याकुलता के होने पर सब हो जाता है